श्री गर्गसहिता श्री मथुरा खंड सातवा अध्याय मल्य क्रीडा महोत्सव की तैयारी रंगद्वार पर कुबलिया पीढ़ का वध तथा श्री कृष्ण और बलराम का चारूण और मुष्टिक के साथ युद्ध में प्रवृत्त होना नारद जी के तय राजन रजक के मस्तक का छेदन धनुष का भंजन तथा रक्षकों के वध का समाचार सुनकर कंस को बड़ा भय हुआ तत्काल उसके सामने अपशकुन प्रकट हुए उसके बाएं अंग फिड़कने लगे उसे स्वप्न में अपना अंग भंग दिखाई देने लगा इस दैत्यों के राजा कंथ को रात भर नींद नहीं आई उसने स्वप्न में यह भी देखा था कि वह प्रेतों से घिरा हुआ है उसके सारे शरीर में तेल मला गया है तथा वह नंग धड़ंग जपा की माला पहने भैसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है उठकर उसने कार्यकर्ताओं को बुलवाया और उन्हें मल्लखिड़ा महोत्सव की, की रचना की गई वहां सोने के खंभे लगाए गए सुनहरे चंद्रवे ताने गए और उनमें पुतियों की लड़िया लटका दी गई नरेश्वर सुंदर सोपानों और सुवर्ण में मंचों से वह रंगभूमि बड़ी शोभा पाने लगी राजा के लिए रत्न में सुंदर मंच स्थापित किया गया उस पर इत्र लगाया गया, गया, उस मंच पर इंद्र का सिंहासन लगा दिया गया। उसके ऊपर सुंदर बिछा और तकिये सुसज्जित कर दिए गए चंद्रमंडल के समान मनोहर दिव्य छत्र तथा हीरे की बनी हुई मूठ वाले हंस की सी आभा से युक्त व्यजन और चामों से सुशोभित विश्वकर्मा द्वारा रचित हाथ सिंहासन बड़ा ही था। था। उस पर पर हो राजा कंस पर्वत शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान शोभा पा रहा द्वारा गीत गाए जाने लगे, नृत्य करने लगी और मृदंग पटहताल भेरी तथा आनक आदिबाजी बजने लगे राजन छोटे छोटे मंडलों के शासक दरे तथा नगर और जनपद के निवासी बड़े लोग पृथक पृथक मंच पर बैठकर कर देख रहे थे चारूर मुष्टि कूट सल और तो सल आदि फलवान व्यायामोपयोगी मुद्गरों से युक्त हो परस्पर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे कंस के द्वारा बुलाए गए नंदराज आदि गोप मस्तक झुकाए राजा को उत्तम भेंट अर्पित करके एक एक मंच का आश्रय ले बैठ गए परेश्वर वहाँ यदुराज कंस के लिए बाणासुर जरासंध और नरकासुर के नगर से भी उपहार आए अन्य जो संबर आदि भोपाल थे उनके पास से भी बहुत सी भेंट सामग्रियाँ आई तदनंतर माया से बालक रूप धारण किए बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई मल्लों के खेल देखने के लिए उस रंगशाला में आए रंग मंडप के द्वार पर कोलिया पेड़ नामक हाथी खड़ा था जिसके कुंभ स्थल पर गोमूत्र में सने हुए सिंदूर और कस्तूरी से पत्र रचना की गई थी रत्न में कुंडलों से मंडित उस महामत्त गजराज के गंडस्थल से मध झर रहा था द्वार पर हाथी को खड़ा देख श्री कृष्ण ने महावश गंभीर वाणी में कहा अरे इस गजराज को दूर हटा ले और मेरी इच्छा के अनुसार मार्ग दे दे नहीं तो तुझको और तेरे हाथी को अभी भूतल पर मार गिराऊंगा तब कुपित हुए महावत ने संपूर्ण दिशाओं में जोर जोर से चिघाटते हुए उस मतवाले हाथी को नंदनंदन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ाया गजराज ने तत्काल ही श्रीहरि को सूट से पकड़ उठा लिया परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्रीहरी उसकी पकड़ से बाहर निकल गए जैसे वृंदावन के निकुंजों में श्रीहरी इधर उधर लुकते छिपते थे उसी प्रकार इधर उधर घूमकर वे कोलिया पीड़ के पैरों के बीच में छिप गए हाथी ने अपनी सूर बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया किंतु उसकी सूर को दोनों हाथों से दबाकर श्रीहरी के पीछे की ओर से निकल गए तब हाथी ने बगल की दिशा में घूमकर उन्हें पकड़ने की चेष्टा की किंतु माधव तो उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार करके आगे की ओर भागे विदयराज उस गजरात ने भागते हुए श्रीहरि का पीछा पीछा किया उस समय मथुरापुरी में कोहराम बज गया फिर श्रीहरि चक्कर देकर इधर पीछे की ओर निकल आए उधर महाबली बलदेव ने जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं उसी प्रकार अपने बाहुदंडों से उसकी पूँछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बलपूर्वक उसकी सूर पकड़कर उसी तरह आगे की ओर खींचना आरंभ किया जैसे मनुष्य कुएं से रस्सी को खींचता है नरेश्वर उन दोनों भाइयों के आकर्षण से वह हाथी व्याकुल हो उठा तब सात महावत बलपूर्वक उस हाथी पर चढ़ गए साथ ही दूसरे महावत भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए तीन सौ हाथी वहां ले आए महावतों के अंकुश की चोट करने से कुपित हुआ वह मतवाला हाथी पुनः श्री कृष्ण की ओर झपटा तब बलदेव जी के देखते देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूर पकड़ ली और इधर उधर घुमाकर उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर दे बारा जैसे कोई बालक कमंडलू पटक दे उस पर चिढ़े हुए सातों महावत इधर उधर दूर जा गिरे और वहां जुटे हुए साधु पुरुषों के देखते देखते वह हाथी प्राण शून्य हो गया विधयराज उसके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री घनश्याम में विलीन हो गई महाबली बलराम और श्रीकृष्ण ने उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और जैसे दो सिंह के बच्चे बहुत से मृगों का संहार कर डाले उसी प्रकार समस्त महावतों को मौत के घाट उतार दिया हाथी के मारे जाने पर जो अन्य महावत बचे थे वे सब इधर उधर भागकर उसी प्रकार छिप गए जैसे व्यतीत हो जाने पर बादल जहाँ के विलीन हो जाते हैं इस प्रकार कुबलिया पीड़ का वध करके पसीने की बूंदों और हाथी के मध अंकित हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों बंधु गोपो तथा शेष दर्शनार्थियों के मुख से अपनी जय जयकार सुनते हुए बड़ी उतावली के साथ रंगशाला में प्रविष्ट हुए उस समय उन दोनों के मुख अधिक परिश्रम के कारण लाल हो गए थे उनके हाथों में हाथी के दांत थे वे दोनों दिशाओं में एक साथ चलने वाले अनिल और अनल की भांति बड़े वेग से रंगभूमि में पहुंचे उस समय मल्लों ने उठे महामल्ल समझा और नरों ने नरेंद्र नारियों ने उन्हें कामदेव माना और गोपगणों ने व्रज का स्वामी पिता के दृष्टि में हुए पुत्र जान पड़े और दुष्टों को यमराज के समान प्रतीत हुए बलराम के साथ रंगशाला में गए हुए श्री कृष्ण को योग्य शिरोमणि महात्मा पुरुषों ने परम तत्व के रूप में अनुभव किया सभी तरह के लोगों ने अपनी पृथक पृथक भावना के अनुसार उन परिपूर्ण देव श्रीहरि को विभिन्न रूपों में देखा और समझा हाथी को मारा गया सुनकर और उन महाबली बंधुओं को देखकर मनस्पी कंस मन ही मन भयभीत हो उठा तथा मंचों पर बैठे हुए दूसरे दूसरे लोग मन ही मन हर्ष से उल्लित हो उठे और जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होते हैं उसी प्रकार में उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए नगर के लोग अत्यंत उत्सुक हो एक दूसरे के कान से कान सटाकर परस्पर कहने लगे ये दोनों वसुदेवनंदन साक्षात परम पुरुष परमेश्वर हैं अहो ब्रजमंडल अत्यंत एवं श्रेष्ठ है जहाँ ये साक्षात माधव विचरते रहे हैं और जिनका आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्वतो भाव से कृतार्थ हो रहे हैं नारद जी कहते हैं मैथिल जब पुर्वासी लोग इस प्रकार बात कर रहे थे और भांति भांति के बाजे बज रहे थे उस समय चारूण ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों के पास जाकर कहा चारूण बोला हे राम हे कृष्ण आप दोनों बड़े बलवान हैं अतः महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए यदि कुछ तिलक महाराज संस यदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों की और हमारी कौन कौन सी भलाई नहीं होगी अर्थात सब होगी श्री भगवान ने कहा राजा के कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है किंतु तो इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं अतः समान बल वाले बालकों के साथ ही हमारा युद्ध होगा किसी बलवान के साथ नहीं इसकी व्यवस्था होनी चाहिए यहां अधर्म युद्ध कदापि न होने पाए चारुण ने कहा न तो आप बालक हैं और न बलराम जी ही किशोर हैं आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ हैं क्योंकि सहस्त्र वाले हाथियों का बल धारण करने वाले कुलिया पीड़ को आप दोनों ने खिलवाड़ में ही मार डाला है नारद जी कहते हैं राजन चारूण की ऐसी बात सुनकर अघवर्धन भगवान श्री कृष्ण चारूण के साथ और बलवान बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने लगे वे एक दूसरे के भूजदंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते थे लोगों के देखते देखते वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों की भांति अपने शत्रुओं से भिड़ गए साक्षात श्रीहरि ने चारुण के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसके देह भार को उसी प्रकार तोला जैसे ब्रह्मा जी आत्माओं के पुण्य भार को तोला करते हैं फिर महावीर चारूण ने भगवान श्रीहरि को एक हाथ से उसी प्रकार लीला पूर्वक उठा लिया जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपने एक ही फन पर धारण करते हैं माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चारूण की गर्दन और कमर में हाथ लगाकर उसे उठा लिया और सहसा पृथ्वी पर दे मारा एक ओर श्री कृष्ण और चारूर तथा दूसरी ओर बलराम और, और मुस्टिक एक दूसरे को हाथों घुटनों पैरों भुजाओं छातियों उंगुलियों और मुक्कों से मारने लगे बलराम और श्री कृष्ण के मुखों पर परिश्रम जनित पसीने की बूंदें देखकर दया से द्रवित हो उस समय महल की खिड़कियों के पास बैठी हुई राजरानियां आपस में कहने लगी स्त्रियाँ बोली अहो राजा के मौजूद रहते उनके सामने सभा में यह बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है कहा तो वज्र के समान शरीर वाले दोनों और कहां फूल के बलराम और कृष्ण अहो कहा मथुरापुर का कैसा अभाग्य है कि हमें आज इतने दिनों बाद इनका दर्शन भी हुआ तो युद्ध के अवसर पर वनवासी गोपों का महान सौभाग्य अत्यंत धन्यवाद के योग्य है दिन्हे रास रस के के के साथ बलराम का दर्शन होता आ रहा है। है आश्चर्य की बात तो यह कि इस दुष्ट चित्त राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पुण्य बल से ये दोनों बंधु शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में मलयुद्ध का वर्णन नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ